पिछली रात गिरीश बाबू ने देह त्याग दी इसी प्रसंग में मैंने मां से पूछा मां जो लोग मृत्यु से पूर्व बेहोशी की अवस्था में देह छोड़ते हैं उनकी गति किस प्रकार होती है मां बेहोश होने के पूर्व जो चिंतन हुआ था तथा जिस चिंतन के फल स्वरूप वह बेहोश हुआ उसी चिंतन के अनुसार उसकी गति होती है मैं हां गिरीश बाबू भी शाम को 6 बजे के कुछ देर पश्चात जय राम कृष्ण। चलो कहकर जो सोए तो उसके बाद उन्हें और होश नहीं आया उसके कुछ समय पहले वे केवल चलो चलो जरा पकड़ो ना बाप रे यही सब कह रहे थे मैंने उनसे कहा आप यह क्या चलो चलो कह रहे हैं अब आप ठाकुर का नाम लीजिए उससे आप अच्छे हो जाएंगे मेरे दो बार यही बात कहने पर उन्होंने कहा वह क्या मैं नहीं जानता हूं मैंने सोचा कि बाप रे इन्हें तो भीतर ही भीतर होश है मां जिस चिंतन से उसे बेहोशी हुई वह मानो उसी चिंतन में डूबा रहा सभी ठाकुर के शिष्य उनके अर्थात ठाकुर के पास से आए हैं और उनके पास चले जाएंगे कोई उनकी भुजा से कोई पांव से और कोई रोम से हुए हैं सब उनके अंग और अंश हैं गौरी मां उपस्थित थी उन्होंने बातचीत के दौरान कहा ठाकुर ने और दो बार आने की बात कही है एक बार वे बाउल के वेश में आएंगे मां ठाकुर ने मुझसे कहा था तुम्हारे हाथ में एक हुक्का रहेगा तथा ठाकुर के हाथ में पत्थर का एक टूटा हुआ बर्तन रहेगा हो सकता है टूटी कढ़ाई में ही भोजन बने वे जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं जरा भी इधर उधर भ्रूक्षेप नहीं लक्ष्मी ने कहा था बोटी बोटी काट डालने पर भी मैं अब और नहीं आने की इस पर उन्होंने हंसकर कहा था मैं अगर आऊं तो तुम लोग जाओगी कहां प्राण नहीं टिकेंगे शैवाल के दल की भांति एक जगह बैठकर खींचने से ही सब चले आएंगे वृंदावन में रेल से उतरी थी लड़के पहले उतर गए थे गोलाब गाड़ी से सामान उतरवा रही थी लाटू का हुक्का पड़ा हुआ था उसे मेरे हाथ में दिया लक्ष्मी ने कहा यह तुम्हारा हुक्का पकड़ना हो गया मैंने भी कहा ठाकुर ठाकुर यह मेरा हुक्का पकड़ना हो गया और यह कह मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया उद्बोधन मां का कमरा इक्कीस दो उन्नीस मां चौकी के पास नीचे बैठी हुई हैं। सुबह सात बजे का समय है स्वामी निर्भयानंद द्वारका धाम गए हैं उन्होंने मां को पत्र लिखा है और उसके साथ गिरनार के दत्तात्रेय का चावल प्रसाद भेजा है मां को प्रसाद देने पर उन्होंने पूछा दत्तात्रेय कौन है मैं जड़भरत दत्तात्रेय वह ब्रह्म ऋषि थे ईश्वर कोटी मां जैसे ठाकुर के लड़के वे सब ईश्वर कोटि थे ना योगीन अर्थात योगानंद को वे अर्जुन कहते स्वामी जी अर्थात विवेकानंद को सप्त ऋषियों में से लाए थे बाबूराम को नैकश्य कुलीन अर्थात नितांत पवित्र कहते निरंजन पूर्ण राखाल ये भी उनकी दृष्टि में ईश्वर कोटि थे मैं बेलघरिया के तारक बाबू मां हां भवनाथ भवनाथ को वे नरेंद्र की प्रकृति कहते शरद को कुछ कहते थे क्या मैं मालूम नहीं बताओ ना और कौन कौन क्या है मां क्या पता और नहीं जानती शरद को ईश्वर कोटि नहीं कहा मैं तुमने तो कहा था शरद अर्थात शारदानंद और योगीन ये दो मेरे अंतरंग हैं अच्छा कोई कोई ईश्वर कोटी संसार में ऐसे कैसे डूबे हुए हैं स्त्री पुत्र लेकर मां हां सड़ रहे हैं पूर्ण का बलपूर्वक विवाह किया घर वालों ने उससे कहा अगर तू ठाकुर के पास जाएगा तो वे जब कलकत्ता आएंगे उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाकर उसे तोड़ डालेंगे मैं कर ही लिया विवाह नाग महाशय ने भी तो शादी की थी पर इन लोगों के लड़के बच्चे घर संसार मां वासना रही होगी इस सृष्टि में कैसी कैसी गड़बड़ी है ठाकुर यह लेकर वह करते हैं राम की टोपी शाम को पहनाते हैं इसको लेकर उसको बताते हैं जाने कितना क्या क्या करते रहते हैं बाद में कहने लगी दुनियादारी करते हुए भी कोई ईश्वर कोटी हो सकता है उसमें भला क्या दोष राधु बीमार है बुखार और पीड़ा है इससे मां बड़ी चिंतित हैं कह रही हैं मेरे रहते रहते इसका कुछ ठीक नहीं हुआ तो इसके बाद उसे कौन देखेगा ऐसा होने से वह बचेगी मैं तुम्हारे पास तो सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है तुम्हें तो थोड़ा भी विश्राम नहीं मिलता मां मैं तो ठाकुर से दिन रात कहती हूं ठाकुर यह सब कम कर दो थोड़ा विश्राम लेने दो पर वह होता कहां है जितने दिन हूं ऐसा ही चलेगा अब चारों ओर प्रचार होता जा रहा है ना इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं बंगलौर में देखा बाप रे कितने लोग थे रेल से उतरते ही रास्ते में फूलों की वर्षा होने लगी रास्ता इतना हाथ से बताकर ऊंचा हो गया ठाकुर के पास भी अंत अंत में कितने लोग आने लगे थे मैं तो कितना कहती हूं कुल गुरु से मंत्र लो वे लोग आस लगाए रहते हैं मेरी तो कोई आस नहीं पर वे छोड़ते नहीं रोते हैं देखकर दया आती है फिर मेरे भी तो दिन अब चुक रहे हैं अब जितने दिन हों ऐसा ही होगा मैं ना ना तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है विशेष कोई तकलीफ भी तुम्हें नहीं है फिर क्यों जाना चाहती हो वैसी बात मत कहो इस समय कुछ दिनों से मां का मन बड़ा उदास और खिन्न रहता था नीचे गोलाप मां किसी के साथ तर्क कर रही थी मां ने पूछा वहां फिर क्या तर्क चल रहा है मैं गोलाप मां कुछ बक रही हैं। मां बात में मधोश होना अच्छा नहीं इससे खराब का ही चिंतन होता है और उससे दुख होता है गोलाब सच कहने के इतना पीछे पड़ी रहती है कि लोक लाज खो बैठी है मैं लोक लाज किसी प्रकार छोड़ न सकी सत्य यदि अप्रिय हो तो कभी उसको न कहो और भी एक दिन गोलाप मां ने एक के पास ऐसा ही अप्रिय सत्य कह दिया था इस पर मां ने कहा था यह क्या गोला तुम्हारा यह कैसा स्वभाव होता जा रहा है